मंत्राठ सहनावतो सहनौ भुन सह सहवीर्यम कर्वा वह तेजस्विनावीतमस्त मदुषा ओ. शांति शांति शांति नमस्ते परमात्मा की कृपा से हम जो है योग दर्शन के साधन पद साधन पाद पर विचार कर रहे थे और हमने दसवें सूत्र पर छोड़ा था फिर दसवें सूत्र को पढ़ते हुए फिर आगे चलते हैं। दसवें सूत्र ये था कि ते किसव श्रेया सूक्ष्म तो ते का मतलब होता है संस्कृत का जो ते है सह ते का मतलब होता है वे सब ते का मतलब क्या होता है जी वे सब वे सब हम्म तो वे सब तो वे सब कौन पीछे क्या आया है पीछे क्लेश आया है हाँ जी पीछे क्लेश आया है जी पांच जो क्लेश है अविद्या राग देश अग्निदेश ये जो पांच क्लेश है तो ये वो हो गया वो पांचों क्लेश तो ये के सूक्ष्म सूक्ष्म क्लेशा वो जो सूक्ष्म क्लेश हैं सूक्ष्म किए हुए जो क्लेश हैं सूक्ष्म रूप में जो क्लेश है अर्थात कहने का भी प्राय है कि क्लेश की दो स्थिति हो गई एक स्थूल स्थिति और दूसरी सूक्ष्म स्थिति दो तरीके का क्लेश हो गया ना जी सूक्ष्म क्लेश और स्थूल क्लेश। तो सूक्ष्म जो क्लेश है जो हम स्थूल क्लेश को क्रिया योग के द्वारा क्षीण करते करते करते जब सूक्ष्म उसको बना दिए तनु कर दिए हैं तो वो जो सूक्ष्म क्लेश है, सूक्ष्म को ही यहाँ पर वेद व्याधि करें दग्ध बीज कल्पा जले हुए बीज के समान कल्प कहते हैं सदृश को जले हुए बीज के समान ये सूक्ष्म का ये अर्थ हुआ वो समाप्त नहीं हुआ है परंतु जले हुए बीज के समान है वह उत्पन्न भी फिर हुआ प्रादुर्भाव भी नहीं होगा परंतु है तो वे जो सूक्ष्म क्लेस हैं, दग्द बीज के समान जो विद्यमान क्लेश हैं सूक्ष्म रूप में जो है जो क्लेश हैं वे प्रसव का मतलब क्या होता है जी प्रसव मने क्या होता है प्रसव की उत्पत्ति प्रसव मान उत्पत्ति और प्रति प्रसव का मतलब क्या हुआ उल्टा प्रति विरोध उल्टा को कहते हैं तो उत्पत्ति के उल्टा उत्पत्ति का उल्टा क्या है नाश हाँ जी ना उत्पत्ति तो का उल्टा ना ही है नीपत्ति तो के उल्टा तो प्रलय यदि दर्शन की भाषा में कहेंगे तो प्रलय तो प्रतिप्रसवे नृतीय समाता कि वे जो दग्ध बीज के समान सूक्ष्म जो क्लेश है दग्ध बीज के समान जो क्लेश है वे क्लेश प्रति के द्वारा हेय है त्यागने योग्य है छोड़ने योग्य है तो प्रति किसका प्रति किसका नाश किसका प्रल है तो चित्त का प्रलय किसका प्रलय है जी चित्त का चित्त का यहाँ यहाँ पर जो है प्रत्याशक् न्याय न संबंध से जो है क्योंकि तो चित्त का ही तो प्रदर्शन चलता है अभी तो योग निरोध चित्त की तो बात चलती है तो इसलिए चित्त ही तो प्रलय किसका होगा प्रति प्रसव किसका होगा नाश किसका होगा तो चित्त का नाश होगा चित्त का नाश होगा जी चित्त का चित्त का तो चित्त के नाश के द्वारा यह है चित्त के प्रलय के द्वारा है खाने का अभिप्राय क्या हुआ प्राय जब चित्त का प्रलय हो जाएगा तो वो दग्ध बीज बीज के समान दग्ध बीज रूप में प्राप्त जो क्लेश है दग्ध बीज रूप जो सूक्ष्म क्लेश है वो भी नष्ट हो जाएगा जब तक चित्त का नाश नहीं होगा तब तक वह ठीक है वह अपना कार्य नहीं करेगा जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि हमने चना को भूज दिया भूज दिया तो भूज दिया तो उसको यदि हम जमीन पर डालते हैं तो वह उत्पन्न नहीं करेगा वह उत्पन्न नहीं होगा अंकुरित नहीं होगा परंतु वह भुना हुआ चना तो है ना हाँ जी बचा अभी भी, भी, भी, भी। बच, मतलब भुना हुआ चना तो है भले ही अंकुरित नहीं होगा ऐसे ही भले ही वृत्तियां ना उठे क्योंकि तो अविद्यामिता राग देश के कारण ही तो वृत्तियां उठती है ना तो वह क्लेश जो है दग्ध बीज के सदृश है तो वृत्तियां नहीं उठेगी परंतु चित्त में विद्यमान तो है ही वासना रूप में संस्कार रूप में तो जब तक चित्त का नाश नहीं होगा तब तो तक तो उसका नाश नहीं होगा तो ये करे कि ते सूक्ष्म क्लेस वे जो सूक्ष्म क्लेश है वे जो दग्ध बीज के सदृश जो क्लेश हैं वो प्रलय के द्वारा चित्र के प्रलय के द्वारा है चित्त के प्रलय से है यह है चित्त का प्रलय होगा तो उसके साथ साथ चित्त के प्रलय के साथ है यह है ऐसा प्रतिपक्ष साथ भी प्रति चित्त के प्रलय के साथ साथ है यह है और चित्त का प्रलय होगा उसके साथ साथ उसका भी प्रलय हो जाएगा उसका भी नाम मैंने क्लेश का विनाश हो जाएगा समझ गए हाँ जी सात शब्द बीच में ले आइएगा प्रति उसका भगवान वेदी कहते हैं कि ते पंच क्लेशा दग्ध बीज कल्पा योगि चरिताधिकारे चेत सी प्रलीन सहते गति बोल रहे हैं कि वे जो पांच क्लेश है अविद्या दग्ध बीज कल्पा दग्ध बीज के समान योगी नोगी के प्रलीने, चेतने मैंने अधिकार मतलब की जिसका अधिकार समाप्त हो गया तो मैने समाप्त हो गया अधिकार जिसका जिस चित्र का अधिकार समाप्त हो गया है तो चित्त का अधिकार क्या है जी चित्त का चित्त किसी चीज को जो प्रारंभ करता है का काम क्या है चित्त का अधिकार क्या है तो चित्र का अधिकार है भोग और अपवर्ग क्या काम है जी भोग और भोग और अपवर्ग ये चित्र का काम है तो जब चित्र का काम अब समाप्त हो गया है भोग भी कराना समाप्त हो गया अब भोग नहीं करा रहा है वह चित्र भोग रूपी जो अधिकार जब चित्त का समाप्त हो गया अपवर्ग अपवर्ग अपवर्ग रूपी जो मोक्ष था दिलाने का भी काम समाप्त हो हो गया है है क्योंकि जब तक के नहीं हो जाता है, तब तक वह के नहीं जाता तब तो के माध्यम से ही तो सागान इत्यादि करके हम अपवर्ग के योग्य बनते हैं ना जी हाँ जी अब ऐसी स्थिति हो गई है अब ऐसी स्थिति हो गई है की अब जो है उसमें अपवर्ग अब अपवर्ग के योग्य बना दिया हमें आत्मा को अपवर्ग के योग्य बना दिया अब उसका अधिकार अब हो गया अब उसका अधिकार समाप्त हो गया है तो अब अधिकार समाप्त हो गया तो अब जो है योगी की जो मृत्यु होगी योगी जो मतलब शरीर का त्याग करेगा तो शरीर का त्याग करेगा तो चित्त नष्ट हो जाएगा और साथ साथ चित्त नष्ट हुआ तो उसका जो सूक्ष्म जो क्लेश है दग्ध बीज के सदृश जो चित्त में विद्यमान जो क्लेश है वो भी नष्ट हो जाएगा इसलिए कि योगी के चरिता अधिकार चित के लीन होने पर माने योगी का जो चरिता जिसका अधिकार जिस चित्त का अधिकार भूगर्भ वर्ग जो चित्र का अधिकार है वह जब समाप्त हो जाता है होने पर सह तीन एवं समय उसके साथ ही अस्त हो जाते हैं हस्त को प्राप्त होते हैं अर्थात उस चित्र के साथे चित्त का लीन हो गया चित्र समाप्त हो गया तो चित्त जो है किस में जाकर लीन हो गया चित, किस चित्र जाकर चित्र क्या है चित्र का कारण है प्रकृति हाँ चित्र का कारण क्या है प्रकृति अर्थात हाँ चित्र मन को भी अहंकार चारों का नाम चित जी यदि चित्र मन को लेंगे तो मन का कारण हो गया अहंकार उसमें जाकर के लीन हो गया अहंकार का कारण है मत मात का कारण है प्रकृति तो ये वो अपने कारण में जाकर के प्रकृति में जाकर के जब लीन हो जाता है चित्त तो उसके साथ साथ ही उसके साथ ही ये जो सूक्ष्म जो क्लेस है अविद्या सदृश जो क्लेश है उसका भी अस्त हो जाता है वो भी अस्त को प्राप्त हो जाता है समझ गए हाँ जी एक प्रश्न है आचार्य इसमें जब तक व्यक्ति जीवित, जीवित है उसका चित्र तो रहेगा एक रूप में तो हाँ जब तक व्यक्ति तो तो जब तक व्यक्ति जीवित है तब तो कितना भी बड़ा योगी न हो क्यों न हो उसका चित्र नष्ट तो हुआ नहीं है हाँ जी जो जब नष्ट हुआ ही नहीं है तो फिर उसका दर्द भी के समान तो है ही चित्र में विद्यमान तो है बात रूप हां जी, हां जी, ही बात नूप में जब तक तो, तो वो है ये पढ़ने से ही पता चलता है परंतु कुछ एक व्यक्ति जो है आप पढ़ेंगे तो कुछ एक विद्वान ने ऐसा एक किया है कि भाई चित्त जो है अपने प्रकृति में या अपने कारण में जाकर के लीन हो जाता है अर्थात तो योगी जब असंत बताते हैं समाधि हाँ असंप्रज्ञान हाँ। समाधि में जब होता है तो अभ्यास करते करते जब ये अंतिम स्थिति हो गई की अब वो मोक्ष के योग्य हो गया है अभी बस बस ये है की शरीर जब तक है तब तक है शरीर मतलब इस दुनिया में तो वो उसी में जो है वो प्रकृति में जाकर के लीन हो गया है अब वह चित्त का अपना कोई काम नहीं है वो ऐसी भी व्याख्या करते हैं परंतु तो वो व्याख्या मुझे जचता नहीं है मुझे वो व्याख्या जचता नहीं है भी जच नहीं रहा उस रूप में तो नहीं जच रहा जी हाँ क्योंकि तो यहाँ पर स्पष्ट लिख रहा है कि चेतसी प्रलय में चित्त के लीन हो जाने पर प्रलिन हो जाने पर चित्र का प्रलय हो जाने पर तो चित्त का लीन किसने प्रकृति में लीन होगा और प्रकृति में तब लीन होगा अपने कारण में तब लीन होगा जब प्रकृति नष्ट मैं क्या बोलते हैं नष्ट हो जाए शरीर की शरीर की की हो गई। मतलब चित्त का भी नाश हो जाए और चित्त का नाश तब तक नहीं होगा जब तक कि शरीर का नाश नहीं होगा क्योंकि चित्त के माध्यम से काम तो करेगा ही ना क्योंकि मुझे भी यही उसमें समझ में आ रहा है ये यही लगता है मुझे अब आगे और विचार लीजिएगा आप भी विचारिएगा आगे चले हां आगे करके स्थित नाम तू तो बीज भावोपगता नाम अब ये है कि भाई दग्ध बीज के समान हुआ नहीं है परंतु तो बीज भाव बने तनु हो गया है तो तनु भाव बीज भाव को प्राप्त हुए हैं प्राप्त हुआ है परंतु वह विद्यमान है परंतु वह क्या है विद्यमान है क्ले अर्थात बीज भाव को प्राप्त हुआ बीज भावापन्न है अर्थात बीज भावापन्न का मतलब हुआ कि बीज भाव में वो तो जो है कि जब वह दग्ध बीज के समान हो गया तो वह चित्र के प्रलय के साथ साथ उसका भी अस्त हो जाता है परंतु यदि वह बीज भाव में अभी प्राप्त है अभी नष्ट नहीं हुआ है दग्ध बीज के समान नहीं है नहीं हुआ बोलते है। हैं अवतरण, अवतरण का कहते हैं भगवान वेद्याव उपगता नाम तू, बीज भाव स्थित जो विद्यमान है बीज भाव बीज भाव रूप में अर्थात तनुता को प्राप्त हुआ बीज भाव को उपगत मान प्राप्त हुए बीज भाव को प्राप्त हुए तनुता को प्राप्त हुए परंतु दर्द बीज कल्पा नहीं दर्द बीज के समान नहीं हुआ है अनुता तो हुआ है परंतु तो दर्द बीज के समान नहीं है वह विद्यमान है तो ऐसे जो आ, क्या कहते हैं क्लेश हैं, उनको कैसे दूर किया जाए उसको कैसे दर्द बीज के समान बनाने के लिए कैसे क्या क्या उपाय हैं? तो बोल रहे हैं कि नाम तो बीजियो का नाम ध्यान है या ध्यान के द्वारा वह हेय है पीछे और दोनों का संगति लगाएंगे तो पीछे कहा है कि वह प्रतिप्रसव के द्वारा हेय है वो क्लेस चित्त के प्रति के द्वारा हेय है और यहां पर करें कि जब वह अभी बीज भाव को प्राप्त हुआ है परंतु वह नष्ट नहीं हुआ है स्थित है दग्ध बीज नहीं हुआ है ऐसे क्लेशों को जो है ध्यान के द्वारा हटाना चाहिए ध्यान के, ध्यान के मतलब क्या है जी ध्यान का मतलब यहाँ पर है संप्रज्ञात समाधि क्योंकि तो ध्यान सम, समाधि के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है प्रयोग होता है आप कितने जगह देखेंगे भी तो ध्यान का मतलब यहां पर है संप्रज्ञात समाधि ध्यान का मतलब क्या है जी संप्रज्ञात समाधि ध्यान मतलब ये ध्यान नहीं धारणा ध्यान नहीं धारणा ध्यान के बाद जो समाधि है उसको जिसको निर्विषय मन जो कहा है कि विषय रहित जो है वो ध्यान जिसको वो समाधि की बात है वो तो उस ध्यान के द्वारा अर्थात तो संख्यान रूपी जो ध्यान है प्रसंख्यन रूपी जो अभी है संप्रज्ञात जो ध्यान है उसके द्वारा हे है वो विद्यमान बीज भाव को प्राप्त हुआ है परंतु तो वह विद्यमान है वह बीज के सदृश नहीं हुआ है ऐसे क्लेश जो है ध्यान के है, ये तो उन ऐसे क्लेशों स्थितियों ध्यान है या तद बने तेषा वृतया क्लेशान वृत उन क्लेशों का अविद्या स्मिता राग द्वेश अभनिवेश जो क्लेश है इन अविद्या अस्मिता अविद्यामित रागवृत अभिवेश क्लेशों की जो वृत्तियां है क्लेशों की जो वृत्तियां अर्थात वृत्तिया जो होती है वह उसका मूल कारण तो क्या है अविद्या ही तो है ना जी हाँ जी अभिद्यास्मिता रागवृत्त अभिवेश जो है इसी से जन्म है वृत्तियां पांचों वृत्तियां तो ये पाँचों पांचों प्रकार की जो वृत्तियाँ हो गया प्रमाण विपर्य विकल्प निर्धारित स्मृति ये पांच प्रकार की वृत्तिया तो उन क्लेशों की जो वृत्तिया हैं क्लेशों से संबंधित जो वृत्तियां हैं क्लेशों की जो वृत्तिया है वो ध्यान के द्वारा हेय है अर्थात संप्रज्ञा समाधि के द्वारा हेय है समझ गए हाँ जी ये अब इसके ऊपर महर्षि कहते हैं इसकी व्याख्या करते हैं क्लेशा नाम या वृत्त क्लेशों की जो वृत्तियां हैं अविद्याों की जो वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निर्देश की जो वृत्तियां हैं तो ये क्लेशों की जो वृत्तियां हैं स्थला माने स्थूल वृत्तियां और सूक्ष्म वृत्तियां तो बोलते हैं कि क्लेशा नाम यहाँ वृत्त यहाँ स्थूला क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां है ता क्रिया योग तनुकृता उसको पहले क्रिया योग के द्वारा तनुकृत तनु कर देनी चाहिए तो क्लेशों की जो वृत्तियां स्थूल वृत्तियां हैं वो क्रिया योग के द्वारा तनु की हुई तनुकृत सत्य मने होती हुई सूक्ष्म मन तनुकृत तनुता को प्राप्त होती हुई प्रसंख्यान ध्यानेन न हातव्या प्रसंख्यान ध्यान के द्वारा वह हातव्य है प्रसंख्यान ध्यान के द्वारा वह तनुकृता तनुकृत जो वृत्तियां है वो तनु की हुई जो वृत्तियां है तनु की हुई जो वृत्तिया है वो प्रसंख्यान ध्यान के द्वारा हेय है, है त्यागने योगी है कब तक हेय है, है? मान जब तक सूक्ष्म की जाती हुई वृत्तियां होती है अर्थात जब तक दग्ध बीज के समान न कर दिया जाए जब तक सूक्ष्म की जाती है जब तक दग्ध बीज के समान की जाती है तक तब तक यह हाथ है तब तक ये है त्यागने योग्य है छोड़ने योग्य है तो यहाँ पर कहने कबरा का कि दो तरीके की वृत्तियां हो गई दो तरी तीन तरीके की वृत्तियां हो गई एक स्थूल वृत्तिया दूसरा है तनुकृत वृत्तियां तीसरा है सूक्ष्मकृत वृत्तिया समझ गया जी हाँ वृत्ति के कितने स्टेज हो गए तीन हो गए ती तीन हो गए कौन कौन से स्थूल तनूक्ष्मी और सूक्ष्म स्थून, दूसरा, स्थून, दूसरा तनु करते? और सूक्ष्म, और चौथा तीसरा जो है सूक्ष्म तो स्थल वृत्तिया को पहले तनु करेंगे स्लवृत्तिया जो है हम लोग जिस वृत्तिया में जीते हैं इसे स्थल वृत्तियों को पहले क्रिया योग के द्वारा तनु किया जाएगा क्रिया योग माने तप के द्वारा स्वाध्याय के द्वारा और ईश्वर समर्पण के द्वारा ईश्वर भक्ति के द्वारा अर्थात तो ईश्वर भक्ति के द्वारा स्थूल वृत्तियां ही समाप्त होगी स्थूल वृत्तियां तनु होगी नहीं समझे नहीं समझ गया हां जी मने ईश्वर प्रणिधान के द्वारा जो हम ईश्वर समर्पण करते हैं ईश्वर प्रतिधान समर्पण के द्वारा ये नहीं कि वृत्तिया दग्ध बीज हो जाएगी सब के द्वारा स्वाध्याय के द्वारा ये हमें नहीं समझना चाहिए कि वृत्तियाँ दग्ध बीज हो जाएगी समाप्त हो, हो जाएगी नहीं दग्ध बीज उससे केवल तनु होगा और तनु किए बिना हम सूक्ष्म कर नहीं सकते तनु किए बिना हम सूक्ष्म कर नहीं सकते तो क्रिया योग तप के द्वारा तपो द्वंद सहनम आगे आएगा कि द्वंद का सहन करना तप है मान अपमान हानि लाभ सुख दुख कोई जब मेडिटेशन uh, कर रहे हैं उसमें जो कोई परेशानी आ रही है कमर दर्द आ रहा है ये हो रहा है हो रहा है जो कुछ भी आलस आ रहा है प्रमाद आ रहा है उन सबको सहन करते हुए सबको बेयर करते हुए हमें आगे बढ़ना है तो ये मान अपमान यदि कोई मान करे कोई अपमान करे तब भी जो है हमें उस मान अपमान को सहन करना है तो इस तप के द्वारा और स्वाध्याय के द्वारा स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ जी स्वाध्याय का मतलब है दो है दो पार्ट स्वाध्याय का एक है शास्त्र का अध्ययन और दूसरा ओम का जप अपना अपना अध्ययन करना। ओम का जप हाँ जी ओम का जप स्वाध्याय का लिटरल मीनिंग नहीं स्वरूप मीनिंग लीजिए कि मैंने स्वाध्याय का मतलब हुआ पीछे पढ़ के आए ना जी हाँ। स्वाध्याय का क्या अर्थ आपने पढ़ा है ये जो है पहला सूत्र जो तप स्वाध्याय प्रणिधानी किया हुआ जो दूसरा सूत्र है उसमें आपने क्या पढ़ा है स्वाध्याय का मतलब आपने पढ़ा है प्रणवादी पवित्र नाम जपो जपोक्न मैंने स्वाध्याय का मतलब आपने पढ़ा है कि ओंकार आदि पवित्र नाम का जप और अमोक्ष शास्त्र का अध्ययन और इस प्रणिधान का हमने आपको पढ़ाया है कि सभी जो भी हमारी क्रियाए हैं वो परम गुरु जो परमात्मा है उसके प्रति अर्पण और क्रियाओं का जो फल है उसका त्याग क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं तो कर्म का फल जीता हैं ना जी हां तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब हुआ कि जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के फल की आशा न करना यह ईश्वर प्रणिधान है ईश्वर प्रणिधान का दो विभाग हुआ क्या आपने वेद मंत्र में पढ़ा है आप ईश्वर प्रार्थना में करते हैं क्या करते हैं प्रजापते परिता बोलते नो प्रजा के स्वामिन प्रभो आपसे भिन्न इन उन जल चेतना को नहीं तिरस्कार करता है अर्थात परमात्मा इस कण कण के अंदर विराजमान रहते हुए भी संसार के पदार्थों से आसक्त नहीं है उसको तिरस्कृत किए हुए हैं उसको फल की आकांक्षा नहीं है तो ऐसे ही हम जब कोई भी क्रिया करते हैं जो भी कर्म करते हैं तो उस कर्म के फल का जो त्याग करते हैं संन्यास करते हैं वो मन में भावना नहीं रखते हैं। तो, तो निशान जिसको कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मन एवाधिकार से माँ फलेश माँ कर्म फल हेतुर्भु माते सर्गोष्ठ कर्मी बोल रहे हैं कि कर्मनी एव कर्म में ही अधिकार है तेरा फल पर अधिकार नहीं है कर्म के फल का तू हेतु मत बन जा इसका मतलब ये नहीं कि तू अकर्मण्य बन जा कर्म करना छोड़ दे तो वहां पर जो भगवान कृष्ण ने योगेश्वर श्री कृष्ण ने धर्म संस्थापक श्री कृष्ण ने जो स्वरूप बताया है निष्कामता का फल की इच्छा बिना किए कर्म का करना उसी का नाम है ईश्वर प्रणिधान समझ गए एक स्वरूप है और ये होगा ही सब जब इस ईश्वर के प्रति समर्पित तो परम गुरु परमात्मा के प्रति अर्पण सभी क्रियाओं को अर्पण कर देना स्वीयम वस्तु गोविंद असुभ्य समर्पये हे गोविंद हे गो वेद वेदवित परमात्मा सर्वज्ञ गोविंद का मतलब क्या है गतिथि गोविंद लोग तो गोविंद का अर्थ लेगा कृष्ण परंतु तो गोविंद का अर्थ यदि आप लेंगे तो गोविंद गो प्राप्त करने वाला वाणी माने वेद तो वेद को जो जानने वाला जो सर्वज्ञ परमात्मा है तो हे प्रभु यही आपका ही है और आपके ही प्रति मैं समर्पित करता हूँ ईशा वाष्य त्य थे भू बोल रहे हैं कि ये संपूर्ण संसार परमात्मा ने बनाया है संपूर्ण संसार में परमात्मा समाया हुआ है और उस परमात्मा के द्वारा त्यक्त जो पदार्थ है तेन त्यक्त न तेन मन उसके द्वारा उस परमात्मा के द्वारा त्यक्त न उस परमात्मा के द्वारा त्यक्तें पदार्थे न्यक्त पदार्थ से भूजिता भोग करो परमात्मा ने जो पदार्थों को त्यागा है तो जैसे परमात्मा ने पदार्थों को त्यागा हुआ है ऐसे ही परमात्मा ने जो तुम्हें त्यागे हुए पदार्थ को दिया तो तुम भी त्यागे हुए पदार्थ त्याग परमात्मा के सदृश त्यागते हुए भोग करो वहां पर भी जो है कर्म की त्यागना क्या है जी फल को त्यागना है तो फल को त्याग करके संसार के पदार्थों को भोगो फल की आकांक्षा के बिना तो वहां पर भी वो ईश्वर प्रिधान की बात करता है वेद में जो है चालीसवाध्याय में तो ये ईश्वर प्रिधान ये हुआ ईश्वर प्रिधान का भी दो स्वरूप हो गया और स्वाध्याय का भी दो स्वरूप हो गया समझ गए और जो है तप है तो इस क्रिया योग के द्वारा स्थूल वृत्तियों को पले सूक्ष्म करना होता है क्रिया योग के द्वारा पले स्थूल वृत्तियों को सूक्ष्म करना होता है तो इसके माध्यम से खूब अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं पठन पाठन पाठ कर रहे हैं तो ये भी एक क्रिया योग हो रहा है इससे भी जो है सूक्ष्म होता है इससे तनु होगा सूक्ष्म नहीं इससे तनु होगा इससे भी तनु होता है अलग से मेडिटेशन में बैठते हैं उस पर विचारते हैं उससे भी सूक्ष्म होता है तो ईश्वर के प्रति समर्पण करना फल की इच्छा ना करके कर्म करना इत्यादि इस सब के माध्यम से हमें सूक्ष्म मैंने क्या बोलते तनु करना है तो क्रिया योग के द्वारा तनु किए हुए जो स्थूल वृत्ति है ए, क्या बोलते सॉरी जो क्लेश क्लेशों की जो वृत्तियां है वह क्लेशों तनु की हुई केलो क्लेशों की वृत्तियां विद्यमान वृत्तियां ध्यान के द्वारा है जब तक कि सूक्ष्मी कृता जब तक सूक्ष्म न हो जाए सूक्ष्मी कृता का मतलब हुआ कि जब तक सूक्ष्म की हुई हो जब तक सूक्ष्म की, की जाए तब तक अर्थात उसका अलग अर्थ निकला ऐसे करके कि सामान्य रूप से कि जब तक वह सूक्ष्म न हो जाए जब तक दग्ध बीज के समान न हो जाए तक ये तब तक यह है ये है। उदाहरण है महर्षि यथात वस्त्राणाम स्थूलो मल पूर्व निर्धे पश्चात सूक्ष्म च चे तथा स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूलाह स्थला कम सूक्ष्म प्रतिपक्षा बोल रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं उदाहरण के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि जैसे मान ली वस्त्रों के अंदर मल है कपड़े में मल है मोटा जो मल है उसको क्या क्या करेंगे पहले उसको तो झारेंगे हाँ जी तो स्थूल वस्त्रों का जो स्थूल बल है पहले निर्धुए थे करके उसको हटा दिया जाता है उस मल को निर्धुयते उसको धो दिया जाता है उसको दूर कर दिया जाता है उसको झाड़ दिया जाता है मल को और जब मल को जब अब जो सूक्ष्म मल है कपड़े के भीतर में है वो धारने से भी नहीं जाएगा हम क्या करते हैं अब जैसे मानो कि इंडिया में हम ऐसे करते थे यहां पर भी इंडिया में यदि आपने बचपन में किया होगा तो किया होगा जैसे मान लीजिए कि कोई एक बड़ा सा आ, जैसे यहाँ पर जो है ना जिस पर हम इसको क्या करते हैं कारपेट कारपेट जैसे मोटे चीज हमारे यहाँ पर जो है हम लोग सेज उसको करते हैं जैसे चटाई जैसे होता है वह हमारे यहाँ पर धान का जो पुआल होता है उससे बनाती थी मेरी माँ तो अब वो बहुत दिन से है अब उसमें क्या है अब उसमें गंगा जो है पहले लाठी लेते थे दो तरफ पकड़ते थे लाठी से मारते थे मारते थे झाड़ते थे बात फिर धो देते थे तो ऐसे ही, कपड़े इत्यादि को क्या है ज्यादा उसमें मला हुआ तो दिख रहा कि मोटा मोटा मल है तो पहले झाड़ो झाड़ जार कर दो तो हटा तो दो अब सूक्ष्म है उसको जो है साबुन इत्यादि के द्वारा उसको निकाल दो यही करें कि जैसे वस्त्रों का जो फूल मल है पहले निर्धुयते पहले उसको दूर कर दिया जाता है पहले उसको हटा दिया जाता है और पश्चात सूक्ष्मो मल जो पश्चात सूक्ष्म जो मल है मला मना जुड़ जाएगा ये न उपाय प्रयास से उपाय से दूर कर दिया जाता है वह प्रयास क्या है साबुन इत्यादि है वो प्रयास है कठिन से कठिन आजकल जैसे हम क्या कहते हैं कि कॉलेक्स इत्यादि यहाँ पर मिलता जो है वो डालकर के सफेद इत्यादि का उसको ब्लीचिंग इत्यादि है या जो कुछ भी है उसको दूर किया जाएगा किया जाता है तथा वैसे ही स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूलावृत है जो स्थूल वृत्तियां हैं वह प्रतिपक्ष है स्वल्प प्रतिपक्ष वाली है प्रतिपक्ष के विरोधी पक्ष प्रतिमाने विरोधी स्वल्प प्रतिपक्ष वाले स्वल्प मन स्वल्प विरोधी के द्वारा स्वल्प जो प्रतिपक्ष जो भावना है उसके द्वारा वह दूर करने योग्य है दूर किया जाता है स्व प्रतिपक्षा एक आ जा रहा है कि स्वल्प प्रतिपक्ष वाली है प्रतिपक्ष तो ये प्रतिपक्ष का, का मतलब क्या हुआ जी उसका उल्टा उल्टी भावना तो यहां पर ईश्वर या ईश्वर प्रणिधान को स्वल्प प्रतिपक्ष कहा है इसको स्वल्प ये प्रसंगानुसार जो जैसे पता चलता है तो यहां पर जो स्थूल वृत्तियों को जो अपने क्लेशों को की जो वृत्तियां हैं उसको जो हटाने की जो बात कही है तो ये क्लेशों की वृत्तियां हटे जो हटेगी ये स्वल्प प्रतिपक्ष से हटेगी स्वल्प प्रतिपक्ष वाली अर्थात स्वल्प प्रतिपक्ष के द्वारा हटाया जाएगा और स्वर्प स्वाध्याय स्वल्प निधान जो है ये प्रतिपक्ष हो गया और फिर सूक्षमास्तु महाप्रतिपक्षा और सूक्ष्म जो वृत्तियां हैं वो महाप्रतिपक्ष वाली अर्थात वो प्रसंख्यान जो ध्यान है उसके द्वारा वहां है तो वह महाप्रतिपक्ष हो गया प्रसंख्यान ध्यान विवेक समाधि तो प्रसंख्या महाप्रतिपक्ष वाली है अर्थात महाप्रतिपक्ष जो है महान जो उस वृत्तियों का जो विरोधी जो है उस वृत्तियों का विरोध करने वाला विरोध करने वाला जो ध्यान है वह जो प्रसंख्यान जो ध्यान है संसंख्या रूपी जो अग्नि है वह रूपी जो ध्यान है, वह विवेक ख्या रूपी जो ध्यान है विवेक ख्या रूपी जो प्रसंख्या है या रूपी जो अग्नि है, उसके द्वारा वह है, अपनी है, वह हटाया जाता है समझ गया जी तो इसमें यह बात बताई है अब आगे है कि क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जनवेदनी केवल ये सूत्रार्थ पढ़ा करके अभी समाप्त करेंगे डॉक्टर तो साहब से मुझे कुछ बातचीत करनी है आने वाले हैं तो क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टादृष्ट जनवेदनी अब यहाँ पर आ, ये ये जो पीछे कह दिया गया है कि ध्यान के द्वारा जो है स्कूल वृत्तियां जो है यह है इत्यादि तो प्रसंख्यान के द्वारा जो है क्रियायोग के द्वारा और प्रसंख्यान के द्वारा जो तनु किया हुआ उसकी जो है है और सूक्ष्म जो वृत्तियां वह असंप्रज्ञा समाधि के द्वारा है अर्थात इसका तीन स्टेज हो गया क्रिया योग के द्वारा शिल वृत्तियों को दूर करना प्रसंख्यान के द्वारा तनुकृत वृत्तियों को दूर करना और चित्त के प्रलय के द्वारा असंप्रजात समाधि के द्वारा दग्ध बीज किए हुए दग्ध बीज असंप्रजात समाधि के द्वारा वह उस उसकृत वृत्तियों को जो सूक्ष्म करना या उसी का संप्रजात समाधि का बढ़ते बढ़ते बढ़ते अभ्यास होते थे उसको दग्ध बीज करना और फिर जब दग्ध बीज हो जाएगा तो चित्र के प्रलय के साथ वो तो भी नष्ट हो जाएगा इस तरीके का अब जो है वह क्लेश जो है क्लेश की जो वृत्ति है तो जो क्लेश है वह क्लेश से क्या होता है अविद्या अविद्यास्मिता राग बेस बेस से क्या होता है वह उसकी क्रियाएं क्या होती है वो उसका फल क्या होता है तो अविद्या राग रागद्वेश का फल है कर्माशय कर्मों का समूह कर्म पुण्य और पाप करवाना शुभ अशुभ कर, कर्म करवाना अविद्या ही अविद्या डॉक्टर अच्छा आ गए हैं अभी मैं अविद्याद पूर्णमीदा पूर्णमोलोच्य पूर्णस्थाय पूर्णमे जी ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य शांति शांति शांति नमस्ते जी नमस्ते फिर कल चार बजे ठीक है, तो है जी। नमस्ते, नमस्ते, जी। नमस्ते।